श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर नघुबर विमल जसू जो दायक फल चारि बोधि तनु जान के सुमिर पवन कुमार बलबुधि विद्या दे हरहु कले सविका जय हनुमान कान कुल कु के ध्वजा विराज कानेेज प्रताप महाज विद्यानिया राम काज करे तो दिक्कत रूप धरल गया रूप धरिय सुर सहार रामचंद्र के कार्य नाय सजु बनलख निया श्री अर श्रीपति कहना संसारिक ब्रमाद मुनि सा नार सारद सहित जम तुबेरज गो मुरित कह सके रामलखन सीता सहित हृदय बसो जय राम जय जय राम जय जय राम, राम, राम, राम। बोलोशिया भर राम चंद्र की जय पवन सुतनु मानखी बोलो भाई संतन की नव पार्वती बद चलीसा एक वो अद्भुत सी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रचना है जो एक दिव्य फूल की तरीके से होती है उसको आप दूर से देखिए तो सुंदर लगता है केवल अपनी इंद्रियों से ग्रहण करने में उसकी सुंदरता मन को बिल्कुल ही धन्य कर देती है निकट जाएं तो उसकी सुगंध हमारे मन को आपलवित कर देती है मकरंद की तरीके से अगर हम मधुमक्खी की तरीके से कहा जाए कि हम उसके निकट जाके मकरंद का पान करने के इच्छुक हों तो, तो हमको अमृत मिला करता है ये ऐसी रचना है जिसका नित्य पाठ करें जिसके ऊपर चिंतन करें जिसके ऊपर ध्यान करें इससे मनुष्य का सर्वांगीण कल्याण होता है गोस्वामी जी जिन्होंने हम लोगों को रामायण जैसी एक अमृत रचना प्रदान करी है उन्होंने ये इसकी फलश्रुति में कहा कि जो कोई भी इसका पाठ करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है भगवान की कृपा से जहां पर भी हमको देश में जाने का मौका मिला हनुमान चालीसा की महिमा भक्तों के हृदय में उनके जीवन में उसके पाठ उसकी कृपा का अद्भुत श्रद्धा विद्यमान है यही नहीं है कि अपने देश के अंदर उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण हर जगह और यहाँ मध्य प्रदेश जो हम लोग के पूरे देश का हृदय है वहां पर तो निश्चित रूप से इतनी महिमा श्रद्धा विद्यमान है भगवान की कृपा से विदेशों में भी जाने का जो सौभाग्य हमको मिला वहां पर भी हनुमान चालीसा की श्रद्धा अद्भुत है शायद दूसरे ग्रंथों के बारे में लोगों को पता नहीं हो लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ हर मंदिर में सतत जो है चलता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक चीज को जानता है तो हनुमान चालीसा को जानता है यूके गए कनाडा गए अनेकों स्थानों में जहां गए अगर उनसे बोलो कि हनुमान चालीसा के नहीं पता है तो आश्चर्य होता बोलो आप कैसे हिंदू है भाई आपको हनुमान चालीसा नहीं पता ऐसी श्रद्धा है निश्चित रूप से ये बहुत ही अपरम्पर कृपा है संतों ने लोगों के अंदर श्रद्धा इसकी जगाई है यहां पर भी जो लोग उपस्थित हैं ये अनेकों संतों के कृपा के पात्र हैं जो आपके अंदर हनुमान चालीसा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई है इसका पाठ करें और हमारी प्रेरणा है इसके अर्थ है और इसके गंभीर रहस्य के ऊपर भी जरूर समय मिला के चिंतन करना चाहिए हनुमान चालीसा का प्रारंभ दो दोहों से होता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरण हूं रघुवर अभिमल जो जोधाय प्रफल तो चाय गोस्वामी जी बोलते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ चालीसा है चालीस चौपाइयां हैं उसमें उनकी स्तुति है वंदना है गुणगान है महात्म है उनके रहस्य का प्रतिपादन है उनके गुणगान की स्तुति है ये चालीस चौपाइयां जो हम लिखने जा रहे हैं इसका श्री गणेश करने से पूर्व हम अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हैं श्री गुरुचरण सरोज रच श्री गुरु ज्ञान से युक्त जब किसी को हम देखते हैं तो सदैव श्री लगाते हैं कृपा हो ज्ञान हो शक्ति हो सामर्थ्य हो तो हम लोग के वहां परंपरा है सदैव श्री से उसको युक्त करके संबोधित करें और निश्चित रूप से गुरु तो अनेकों प्रकार के ऐश्वर्यों की मूर्तिमान रूप होते हैं छह ऐश्वर्य होते हैं और उन ऐश्वर्यों को हम लोग जो है अपने संस्कृत में भग कहते हैं और जिसके पास छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं श्री से पूर्ण रूप से संपन्न होते हैं उसी के लिए भगवान शब्द का प्रयोग होता है तो हमारे गुरुदेव भगवान तुल्य क्योंकि अनेकों प्रकार के शक्ति सामर्थ्य समस्त प्रकार की श्री से युक्त हैं श्री गुरु चरण सरोज रच हम अपने गुरुदेव की वंदना जब करते हैं तो उनके चेहरे पे नहीं देखते हैं क्या हमारी संस्कृति बड़ों के चरणों को देखने की होती है हम चेहरे तक तो अभी देख ही नहीं सकते चरणों से ही जो है वंदना प्रारंभ करनी चाहिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे माता पिता उनके सदैव चरण स्पर्श करना चाहिए वैसे चरणों की तो बड़ी अपरम्पार महिमा है बड़ों का चरण स्पर्श करें तो आशीर्वाद मिलता है कृपा मिलती है और आपको एक और बात बता दें अपने भी चरण स्पर्श करने चाहिए। हमारे रामदेव बाबा से पूछो वो बोलते हैं भैया डेली तुम अपने चरण स्पर्श करते हो कि नहीं करते हो जो अपना चरण स्पर्श करता है उसका क्या लाभ होता दिया? है भैया सबसे पहली बात तो पेट नहीं निकलेगा उसका है ना? उस आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पेट में ही आपके जितनी भी जो ग्रंथिया होती हैं, शुगर को भी बनाने पचाने की पैनक्रियाज होती है सब बढ़िया हो जाएगी अगर दिन में कम से कम दस बार अपने पैर छू लो लेट के छुओ खड़े होके छुओ बैठ के छुओ लेकिन भैया चरणों की महिमा जानो चरण जरूर छुआ करो और के तो छूलोगे तो देखो उनका दिल जीत लोगे आप माता पिता को और क्या चाहिए सवेरे जिस घर के अंदर माता पिता के कोई बच्चे लोग चरण स्पर्श कर लेते हैं तो बोलते हैं बेटा सब कुछ तुम्हारा केवल उनको आदर चाहिए सत्कार चाहिए श्रद्धा का परिचय चाहिए जिन्होंने हमारे लिए पूरा जीवन समर्पित करा हुआ है उनके केवल चरण स्पर्श चरण स्पर्श केवल झुकना मात्र नहीं है चरण स्पर्श हमारे अभिमान का त्याग होता है सर झुकाना कहीं पे हमारे अभिमान को किनारे करना होता है और अगर आप अपने कोई संबंध भगवान के सामने हो बड़े बुजुर्गों के सामने हो अभिमान को भैया किनारे कर दो अब पूरी रामायण में हम लोगों को गोस्वामी जी बताते क्या है रामायण का जब प्रसंग आता है तो बोलते हैं रावण महाभिमानी महाभिमानी था इसीलिए उसके जीवन के अंदर मुसीबत हो गई थी ये अभिमानी तो जीवन के अंदर वो कांटा है जिसके वजह से रिश्ते खराब होते हैं समाज खराब होता है बड़े बड़े राष्ट्रों के अंदर बुद्ध हुआ करते हैं क्योंकि किसी की बड़ा भयंकर अभिमान है और अभिमान हमारे अंदर वो बड़ी नाक की तरीके से देखा जाता है लक्ष्मण जी ने जिस समय सूर्य को लक्ष्मण ट्रीटमेंट दिया था तो क्या करा था नाक कान काट लिए थे उसके नाक कान काट लेना मतलब किसी का अभिमान सदैव तुम्हारे प्रतिष्ठा का विषय बना रहता है किसी से मिलो कोई बात करो सदैव वही को प्रॉब्लम बना रहता है गुरु के पास जाते हैं तो एक मात्र चीज की जरूरत होती है कि हम वहां पे उनके चरणों की सेवा करते हैं हम लोग के आश्रमों में भी जाएं तो सब छोटी सेवा झाड़ू पोछा बर्तन कैसी भी गुरु के चरणों की सेवा हो हनुमान जी जिस समय लंका पहुंच गए वहां भगवान राम ऊपर पर्वत पे बैठे हुए थे रात को भगवान के चरणों की सेवा होती है सदै जो है वह अभिमान को किनारे करने के ये सांस्कृतिक तरीके हैं यदुद्ध प्रकार के तरीके हैं कि आज के जो है अभिमान किनारे हो प्रणाम भी बोलते हैं कि प्रकृष्ट रूप से नमन है इसको प्रणाम बोलते हैं किसका नमन है केवल सर नहीं हमारे अभिमान का तरीका पूर्ण रूप से जो है शरणागति भी हमारे अभिमान को ही समर्पित करने को बोलते हैं। बाकी अनेकों लोग दुनिया में हैं जिनके बारे में शंका होती है भैया यहाँ कैसे सर झुका है इतना दुष्ट है इतना नालायक है सब में भगवान दिखते नहीं है तो गोस्वामी जी बोलते हैं भाई श्री गणेश करो श्री गुरु चरण सरो चरज यहाँ पे तो भगवान की कृपा महिमा सब ज्ञान भक्ति तुमको आशीर्वाद देने के लिए कोई है इसीलिए उनके चरणों की वंदना से ही केवल ये पाठ ही नहीं अपना दिन प्रारंभ को और निश्चित रूप से तुम्हारे लिए जीवन में एक सदगुरु श्री गुरु होने चाहिए अगर किसी व्यक्ति के पास अभी तक कोई गुरु की प्राप्ति नहीं हुई है आपको तो भी बहुत पाप बचे हुए हैं भैया इतनी बड़ी दुनिया में और ऐसे भारत देश में ऐसे संत महात्मा सब हुए और आपको कोई भी नहीं मिला है जिसके पास आप जाके सर झुका लो जरूर ढूंढो बाहर की समस्या नहीं है यहां तो भगवान को आप देखना चाहो तो भगवान भी मिल जाते हमारे गुरु तो अनेकों संत लोग तो मिल ही जाते हैं ये हमारे अंदर बस अभिमान की कमी होनी चाहिए श्री गुरु चरण सरोज रज हमको जो बहुत ही प्रेम से बगैर स्वार्थ के ज्ञान दे बगैर स्वार्थ के कोई उसकी गणित नहीं होनी चाहिए केवल हमारा हित अनेकों लोग हमसे प्यार करते हैं सेवा करते हैं लेकिन क्या होता है कि दुनिया के दूसरे जो संबंध हैं वहां पे कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है लेकिन संतों के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, ये वो एक भगवान की विभूति होते हैं जो निरपेक्ष होते हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं और बगैर अपेक्षा के आपकी हित कर चाहते हैं प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद देते हैं अपेक्षा से युक्त तो होने के उपरांत जिस समय हमको कोई मार्ग देता है कई बार उसकी अपनी गणित तो होने की संभावना है ये बेटा हमारा नाम ऊंचा करेगा बुढ़ापे में हमारी लाठी बनेगा अब वहां पर भी ठीक है उन्होंने बहुत हमारे माता पिता भी हमारी देखभाल करते हैं लेकिन एक सूक्ष्म सी अपेक्षा आ जाती है लेकिन संतों के पास गुरु के पास कोई अपेक्षा नहीं होती ऐसा व्यक्ति जीवन में और ऐसे का फायदा यह होता है कि वो आपको सदैव सच्चाई बताएंगे जिसका स्वार्थ होता है वो पूरी सच्चाई नहीं बता सकता है कुछ न कुछ ऐसी चीजें वो रोक के रख लेते हैं कि जो उसका स्वार्थ खराब ना हो जाए भाई, लेकिन निर्भीक होके निश्चिंत होके पूरे करुणा से वात्सल्य से अपनापन से ऐसा आपके जीवन में कोई होना चाहिए जो आपको सच्चाई बता सके इसीलिए गुरु का सदैव जीवन में स्थान होना चाहिए और गुरु ऐसे नहीं होने चाहिए भैया जो पुराने हों, जीते जागते होने चाहिए आपको जो ज्ञान देना है वो जीते जागते को आपके हिसाब से आपकी समस्याएं विशिष्ट समस्याएं आज की जो आपकी होती है वो उसको इस... पूरी संवेदना रखते हुए आप इस चक्र युद्ध से निकाल सके इसीलिए पूरे वेदों के अंदर भी जीते जागते गुरु के ढूंढने के लिए हम प्रार्थना करते भगवान से वो ज्ञान देते हमको हम लोग के वहां देश में बड़ी बड़ी पुण्य है बड़े धन्यता है बड़ी कृपा है कि बहुत सारे संत हुए भगवान खुद यहां पर इसी पृथ्वी पर विचरे भगवान श्री राम जिस समय वनवास में थे तो हो सकता है कि अपने मालवा क्षेत्र से भी निकले होंगे यहां पर भी भगवान प्रभु राम के चरण पड़े होंगे पीछे कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने वो पूरा रास्ता जो वनवास में भगवान श्री राम चले थे उसका शोध करके वो परिक्रमा की तरीके से बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया चित्रकूट से लेके नासिक तक पंचवटी तक कहां कहां से प्रभु गए थे कहां रुके थे वो जग धन्य है तो ये ऐसी भूमि है जहां पे खुद ही ऐसे भगवान आके विचरे हैं संत लोग हैं जहां भगवान जाके भी उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं वाल्मीकि जैसे को इसीलिए देवी बड़े संत हैं ऋषि हैं, भगवान भी हैं, लेकिन वो खुद भगवान हमको बताते हैं कि बेटा अगर तुमको ज्ञान चाहिए तो किसी जीते जागते गुरु की चरण पकड़नी पड़ेगी तुमको। दूसरों से खूब प्रेरणा लो बचपन से ही अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करो संतों की कहानियां पढ़ो पढ़ाओ रामायण सुनाओ लेकिन तुमको अगर ज्ञान का आशीर्वाद मिलेगा तो वो एक ऐसे गुरु से मिलेगा जो खुद ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, श्रोत्रीय होते ब्रह्मनिष्ठ ये नहीं कि वो केवल आनंद में रहते हैं कई बार ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं के बारे में देखो कैसे चर्चाएं चल रही हैं कितनी अपेक्षा कितना स्वार्थ कितनी कामना कितनी वासना कितनी भोगवृत्ति वो तो ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते शास्त्र जहां बताते हैं ब्रह्मनिष्ठ कौन है जिनको जीवन में बाहर से आनंद की प्राप्ति की जरूरत ही नहीं होती गीता के अंदर भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन वो ही ब्रह्मनिष्ठ होता है जो आत्मनी एवं आत्मना तुष्ट अपने अंदर अपने आप से पूर्ण खुश रहो ऐसे गुरु की खोज करो और केवल ब्रह्मनिष्ठ हो केवल मस्त रहते हैं आनंद में रहते हैं बोलते हैं ये भी काम नहीं बनेगा भैया ये भी आधे अधूरे गुरु हैं हम लोगों को मुंडक उपनिषद एक है मुंडक उपनिषद के अंदर बताते हैं कि कौन गुरु होते कैसे गुरु होते बोलते हैं उनको ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए और उनको श्रोत्रिय होना चाहिए श्रोत्रिय बोलते हैं जो कि वेदों के उस विज्ञान से अवगत होते हैं वेदों के उस रहस्य को जानते हैं जिसके द्वारा जो शब्दातीत है उसको आपको शब्दों से ज्ञान दे सकते बता सकते बहुत विशिष्ट विज्ञान होता है तो ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो आपको जीवन में स्वीकार कर ले वो तो है ही समय अंदर धन्य है लेकिन गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है अगर गुरु किसी व्यक्ति का नाम होता है तो कुछ गड़बड़ काम होता है हु? फिर तो ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा गुरु है ये तो बहुत गुरु है भाई अब गुरु शब्द इस भाव से भी हम लोग प्रयोग करते हैं भाई बड़ा चालू है <laughs> गुरु जो है एक संबंध को बोलते हैं जैसे आपके माता पिता हैं ये कोई जगत माता जगत पिता नहीं होते भैया माता पिता हमारे व्यक्तिगत संबंध का नाम है जो आपकी जननी है जनक है वो आपके माता पिता हैं उसी तरीके से गुरु वो होते हैं जहां पे आपके अंदर ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है कि यहां से हमको ज्ञान प्राप्त हो हम उनके पास शिष्य की तरीके से रहते हैं शिक्षण योग्य शिष्य जो शिक्षण योग्य होता है जिसको देख के शिक्षा देने की प्रेरणा होती है वो दिखता है कि हां हमको महाराज जी ज्ञान नहीं है और हमको आपसे ज्ञान चाहिए ये हमारी प्रार्थना है ये हमारी श्रद्धा है ऐसा व्यक्तिगत संबंध जहां होता है उसको आपके गुरु कहते तो ये आपको संबंध में जैसे हम लोग कोई भी संबंध बनाते हैं ना वैसे ये संबंध बनाना पड़ता है किसी भी संबंध को बनाने के लिए धीमे धीमे थोड़ी निकटता होती है जैसे शादी ब्याह करा पहले परिचय हुआ एंगेजमेंट हुई उठना बैठना हुआ हाय हेलो होता है क्या हाल है क्या चाल है, है? हर पर्व पे उसका स्मरण होता है उसको उपहार देते हैं भोजन पानी देते हैं विदेशों बोलते हैं कोल्टिंग हो रही जैसे आप किसी संबंध की प्रारंभिक भूमिका बनाते हैं जैसे किसी हवाई जहाज को हवा में जाने के पहले पर्याप्त मोमेंटम गेन करना पड़ता है वैसे ही संबंध बनाने के लिए धीमे धीमे निकटता लाई जाती है एक प्रश्न उपनिषद है वहां पे पलाद ऋषि जी के पास छह बहुत बड़े विद्वान आए तो महाराज जी हमारे कोई प्रश्न है आपके चरणों में आए हैं कृपया समाधान करिए तो बोलते हैं हां बड़ी खुशी की बात है आप लोग यहां आए लेकिन हम लोग की परंपरा है भैया कि सीधे आ जाओ तो हम ज्ञान नहीं देते तो रहो यहाँ पे तुम्हारे अंदर पर्याप्त तो अपनापन जगह केवल तुम्हारा आना नहीं तुम्हारे मन तुम्हारे हृदय का परिचय धीमे धीमे मिलता है और केवल तुम्हारे मन का परिचय हमें नहीं हमारे मन का परिचय तुमको भी मिलना चाहिए गुरु का जो ज्ञान होता है वो किसी के मुख से निकला हुआ किसी के कानों में पड़ा हुआ ज्ञान नहीं होता है गुरु का ज्ञान होता है एक दिल से निकला हुआ दूसरे के दिल में छूना चाहिए उसको तो बोलते हैं कि यह एक गुरु का संबंध होता है पवित्र संबंध होता है और ये चीज जीवन में आसान नहीं होती है हम लोग अपने घर के रिश्तों से कई बार पूर्ण रूप से दिल एक नहीं कर पाते एक सज्जन हमारे पास एक बार आए थे उन्होंने कुछ अपने मन की बात कही बड़ी पुरानी मन के अंदर दबी हुई थी उन्होंने बात कही हमने चुपचाप सुन ली वो इतना खुश हो गया बोलते महाराज जी ये बात हमने आज तक किसी को नहीं बताई अपनी पत्नी को भी नहीं बताई बोला क्यों नहीं बताई बोलते महाराज जी जब उसके पास हम बैठते हैं तो उसको इतना है बताने के लिए कि बताने का हमको टाइम ही नहीं मिलता है अब इसीलिए जो है वहां पे हमको मऊन व्रत धारण करके केवल श्रवण करना पड़ता है सुनते रहो अब वो जो है यहाँ तक वो धीमे धीमे आदमी बाहर भोजन करने लगा उसकी पत्नी ने हमसे शिकायत कर बोले गुरुजी जी बनाते इतना बढ़िया बढ़िया बढ़िया सीखते हैं टीवी के प्रोग्राम भी खाना खजाना खाना खाना आजकल क्या क्या आने लगा है वो सब देख के नई नई चीजें सीखते हैं खाते ही नहीं खाना है हमने उसको पूछा क्यों भाई अरे पत्नी भाव से प्यार से बना खिलाती तुम खाते नहीं क्यों नहीं घर में बोलते महाराज जी ये सब षड्यंत्र है क्यों भैया षड्यंत्र क्यों है बोलते एक बार बैठा देती है उसके उपरांत हम तो बिजी होते हैं खाने में और वो इतना बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है कि हमको खाना भी शांति से खाने नहीं देती उसी के सामने हमने पूछा क्यों भाई आप क्यों ऐसा करती हो खाना भी शांति से नहीं खाने देती हूं बोलते महाराज जी एक ही समय तो पकड़ में आता है <laughs> बाकी समय पकड़ में भी नहीं आता है कि इसको कब बोले ओसे चला जाता है उधर घूमने चला जाता है कहीं बात करने चला जाता है इस समय पूर्ण रूप से हमारे वश में होता है, जितनी मन की बात है सुना सबसे अपने दिल की बात कही नहीं जा पाती है अनेकों मित्र भी होते हैं थोड़ा बहुत तो बता लेते हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि कई बार लगता है कि हम बोल के फायदा क्या है ये समझ भी नहीं पाएगा हमारे वास्तविक कष्ट को संवेदनाओं को समस्याओं को धर्म संकट को कितने लोग समझ पाते हैं? मन में बात दबी रहती और यहीं पे हम लोगों के सदगुरुओं का स्थान आता है कि आप अपने पूरे मन रूपी किताब को खोल के रख सकते हो इसीलिए गुरु वो होने चाहिए जो ऐसा नहीं है कि आजकल का जमाना ऐसा हो गया है कि गुरुओं को टेलीस्कोप से देखा जाता है लाखों की भीड़ में वो बैठे बोले वो दिख रहे ना वो हमारे गुरु जी बोलते भैया तुम गुरु जी को जानते हो क्या गुरु जी तुमको भी जानते हैं क्या हा? कभी तुमको गुरु जी के पास जाके बैठ के पूछना अपने दिल खोलने का टाइम भी मिलता है क्या ऐसे गुरु होने चाहिए ऐसा संबंध ढूंढो बहुत कोई अच्छे विद्वान हो तो प्रणाम करो सेवा करो आदर कर लो जो करना है लेकिन वो गुरु नहीं है आपके क्योंकि आपके पास अप्रोच ही नहीं है जा ही नहीं सकते हो दिल खोल ही नहीं सकते हो अपना ना उनके पास टाइम है ना आपके पास टाइम है कौन सा संवाद प्रारंभ होगा उनके साथ इसीलिए कोई बहुत ही प्रसिद्ध हो जाए उस चक्कर में मत पड़ना आप गुरु आपके लिए समय नहीं दे पाएंगे इसीलिए ऐसे को डूरो जहाँ पे आप जाके शांति से बैठो समय लेके अपना दिल खोलो और वो सुन सके आपकी बात और फिर बहुत ही प्रेम से उस समय हमको दिखाई पड़ता है कि यही हमारे माता हैं यही पिता हैं यही बंधु हैं यही बांधव हैं तुम्हें वो माता अच्छा पिता तुम्हें माँ का वात्सल्य भी दिखता है पिता का अनुशासन भी दिखता है दृढ़ता भी दिखती है पर हमको मार्गदर्शन देते हैं ऐसे गुरु के चरणों की सेवा श्री गुरु चरण सरोज रज उनके चरण रूपी कमल सरोज चरण रूपी कमल की रज अर्थात धूली को लो उस धूलि को लेके मन मुकुर सुधार अपने मन रूपी शीशे को साफ करना चाहिए केवल मन रूपी शीशे के अंदर मलिनता का ही समस्या है आज हमको अगर भक्ति नहीं प्राप्त होती है ज्ञान नहीं प्राप्त होता है सिद्धि नहीं प्राप्त होती है अनेकों मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती है इसमें ईश्वर की कृपा का कोई संकोच नहीं है कोई कमी नहीं है हनुमान जी इसके जीत जाते प्रमाण है जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया गुरु नाना देव कहते हैं मन जीते जग जीत आपने अपने मन को जीत लिया है तो सब जीत लिया है जितनी घुटन होती है मन की तो होती है बेचैनी होती है मन की तो होती है अशांति होती मन की तो होती चंचलता होती है मन की तो समस्या होती जड़ता होती है क्षोभ होता है शोक होता है ये सब हमारे मन की अनेकों अनेकों स्थितियां और अवस्थाओं के नाम है मन के अंदर अनेकों मलिनता होती है किसको मलिनता बोलते हैं बोलते हैं हम इस मलिनता को साफ करने के लिए आपको औषधि तो बता रहे वो औषधि क्या है श्री गुरु चरण सरोज रज गुरु के चरणों की धूल वो आपके मन रूपी शीशे को साफ करने के लिए औषधि है निर्मल कर देगी आपके मन को उसे अपने मन में लगाना पड़ता है रमना पड़ता है रखना पड़ता है और इनको मन स्वतः साथ हो जाता है लेकिन एक चीज यहां पे समझ लेनी चाहिए कि हमारे मन की मलिनता बोलते किसको है क्या होता है मन की मलिनता हम जिस समय अपने गुरु के चरणों की धूली अपने दिल में रखते हैं हृदय में रखते हैं तो क्या होगा वहां पे? इसीलिए वो मलिनताओं को समझना चाहिए जो मलिनताएं समाप्त तो हो जाती हैं वो मलिनताओं को ही षड कहते हैं काम क्रोध डोभ मोह मद माशर्य ये बहुत मन को संतप्त कर देती है काम क्रोध को भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बोलते हैं अर्जुन ये ही राग और द्वेश की तरीके से आते हैं जिससे कामना होती है उसके प्रति राग हो जाता है और जिसके प्रति मन के अंदर जो है वह द्वेश हो, हो जाता है क्रोध हो जाता है ये मन के दो विकार हैं जिसको गीता के अंदर भी भगवान कहते हैं अर्जुन तव यस्य परिपंथी ये तुम्हारे रस्ते के चोर है अगर तुमने राग द्वेश को अपने हृदय में पाल लिया तो सब तुम्हारा धन लूट के ले जाएंगे तुम पुण्य बढ़िया बढ़िया कर्मों से जमा करोगे और ये जो है तुम्हारे सब पुण्यों को लूट के ले जाते हैं इसीलिए अगर हमने अपने मन के अंदर राग और द्वेश को हैंडल कर लिया उस आदमी ने अपने मन को निर्मल कर लिया आपको गीता की बात हम बताए कि अर्जुन के अंदर बड़ी प्रेरणा हुई कि भगवान क्या ये संसार है रिश्ते नातों के बीच में भी ऐसे झगड़े की मारा मोरी पे तुल आए हुए हैं हमको अच्छा नहीं लग रहा भगवान अब यही हमारे जो है बंधु बांधव हैं चचेरे भाई हैं सब गौरव दो गलत काम कर रहे थे हमने मना करा आंखें भी दिखाई आवाज भी ऊंची करी थोड़े नाराज भी हुए बड़े बुजुर्गों के पास भी शिकायत शिकायतें करी कुछ बात ही नहीं बनी तो सब लड़ाई के मैदान पे आ गए बोला कैसे क्षत्रिय यार बोलते हो मैदान में आओ लड़ाई लड़ लो जो अच्छा होगा वो जीत जाएगा अब बात आ गई यहां तक अब आज जिस समय यहां पे लड़ाई की नौबत आ गई है आज हमारे मन के अंदर भगवान बहुत ही जो है वह विचलित हो रहे हैं हम डराने के लिए तो ठीक है कि गलत कर रहे हो हम हम मरने मारने को ही तैयार हो जाए कोई भगवान के पूछा प्रभु हम क्या धर्म का पालन कर रहे हैं क्या हम धर्म की दुहाई देते हुए क्या अपनों के ऊपर यहां तक हाथ उठा सकते हैं है? हम सदैव जो है कहते आए कि ये कौरव लोग अधर्म का, का काम कर रहे हैं और हम लोग धर्म के पथ पर चल रहे हैं लेकिन क्या हम सही में धर्म का काम कर रहे हैं? ये धर्म होता है कि हम लोगों को मार दें हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य जी हमारे पितामह हमारे बाबा जी हैं भीष्म आज वो भी विपक्ष में खड़े हुए हैं और आज हमको ऐसी हुँ? क्या किस्मत है हमारी नौबत आ गई है कि उनके साथ लड़ना पड़ रहा है जो आदर नहीं है जिनको सवेरे उठ के हम स्मरण करते थे प्राप स्मरणीय थे हमारे लिए क्या किस्मत ने भी जो है मोड़ उत्पन्न कर दिया है भगवान हमको चाहिए ही नहीं राज। न काम शे विजयम कृष्ण न राज्यम न सुखानी च भगवान अब हमको इस कीमत के ऊपर राज्य नहीं चाहिए इस कीमत के ऊपर यह धन नहीं चाहिए दौलत नहीं चाहिए ऐश्वर्य नहीं चाहिए ये भोग नहीं चाहिए विलास नहीं चाहिए नाम नहीं चाहिए शौरत नहीं, नहीं।, नहीं चाहिए कुछ भगवान हम नहीं लड़ेंगे उसने अपना गांडी वो धनुष नीचे रख दिया बहुत ही शोका दुखी हो गया बैठ गया रथ के ऊपर उससे पहले उसने भगवान से निवेदन करा था भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलिए जब हम दोनों तरफ तटस्थता से देख सकें दोनों से पर्याप्त दूरी दोनों से पर्याप्त निकटता हम जहां से प्राप्त करें समझ सके ऐसी जगह ले चलिए प्रभु तो उसने देखा उसका मन बड़ा मोहित हो गया मतलब भगवान इच्छा नहीं हो रही हमको हम भगवान वचन देते हैं आपको कि हम भीख मांग के भिक्षा का जीवन जी लेंगे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ध्यान करेंगे तपस्या करेंगे लेकिन इस कीमत के ऊपर हमको राज्य नहीं चाहिए अर्जुन के ऊपर ही पूरी जो है इस सेना पांडवों की सेना आश्रित थी महान योद्धा था और वो अपने हाथ पैर जो है ढीले कर गया था और ज्ञान के लिए प्रार्थना कर रहा था और सामान्यतः तो हम लोगों से भी कोई भी ज्ञान की प्रार्थना करे तो बड़ी खुशी होती है कि यार देखो इस दुनिया में कितने प्रलोभन है कितने माया के जो है जाल है लेकिन इन सब से मुक्त होके ये व्यक्ति आज भगवान के आत्मा के परमात्मा को जानने के लिए समर्पित हो गया है इच्छुक हो गया है बड़ी खुशी होती बड़े बिरले होते हैं गीता का एक और हमको प्रसंग याद आता है भगवान बोलते हैं अर्जुन मनुष्यानाम नाम सहस्रेश कश्चित सिद्ध हजारों हजारों में कोई एक आदमी पुण्यात्मा होता है श्रद्धालु होता है भक्त होता है करोड़ों की भीड़ है इंदौर में भी देखे लाखों की भीड़ है कितने लोग जो है भजन कीर्तन नित्य करते हैं मुठ्ठी भर लो मनुष्याम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्ध कश्चित बड़े थोड़े और आगे बोलते हैं यतताम अभी सिद्धा जो ये भक्त लोग हैं अर्जुन इन लोगों में से भी धर्मात्मा है पुण्य का काम कर रहे हैं भजन कीर्तन कर रहे हैं अर्जुन जीवन की सच्चाई ये है कि बड़े कम लोग ही हमारे पास पे पहुंच पाते कोई ना कोई सूक्ष्म बाधाएं होती है माया की बाधाएं होती हैं जो आदमी को फंसा लेती अर्जुन बड़ा आत्मा था भगवान कृष्ण के चरणों में था उस समय हम लोगों को अर्जुन के उस विवेक की याद आती है कि जिस समय दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान कृष्ण के पास गए थे उनसे लड़ाई के लिए सहयोग मांगने के लिए दुर्योधन ने भगवान की नारायण स्टेना मांग ली थी और अर्जुन ने बोला प्रभु हमको तो केवल आप चाहिए आप हमारे सारथी बन जाए भगवान ऐसे जीवन की विषम परिस्थितियों में आप हमारे मार्ग निर्देशक बने रहे इससे बड़ी और हमको कोई चीज नहीं चाहिए अद्भुत प्रकार की प्रेरणा हुई थी उसकी और यहां भगवान कृष्ण जिस समय इंसान टूट गया था हार गया था दुश्मनों ने तो हाथ भी नहीं उठाया था किसी ने अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाए थे अर्जुन हार के बैठ चुका था और भगवान कृष्ण खुश नहीं हुए थे बोलते वाह बेटा आ जाओ संतों की मंडली में स्वागत है अब कोई आदमी विरक्त हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है बोलते है, चलो अब जब जब कोई आदमी खिलाड़ी भी कभी सुनते हैं ना संन्यास ले लिया तो मन के अंदर एक आनंद की लहर दौड़ती है चलो हमारी मंडली में एक और बढ़ा हा? अभी सचिन तेंदुलकर ने बोला कि हम अब सन्यास ले रहे हैं दू दो सौ मैच खेलने के बाद उस शब्द ही बड़ा अच्छा लगता है सन्यास ले रहे हैं लेकिन फिर सडनली मन में जो है झटका लगता है इनका सन्यास ये संन्यास नहीं है हु? इनका संन्यास केवल यह है कि अब इस खेल में नहीं खेलूंगा सम्यक न्यास इस खेल से सदैव के लिए दूरी हो गई अर्जुन को यद्यपि बड़ी प्रेरणा हुई थी ज्ञान की प्राप्ति के लिए लेकिन देखिए गीता के अंदर आगे के उपदेश में क्या कहा गया वही चीज हम आपको बताने के लिए छोटा प्रसंग बता रहे हैं भगवान ने बोला अर्जुन यद्यपि तुम्हारे अंदर प्रेरणा हो गई है बाकी कोई चीजों से वैराग्य हो गया है तुमको नहीं चाहिए ये राज्य धन दौलत तुम्हारे मन में अब कामना नहीं रही महत्व तो ही नहीं रहा क्योंकि जिस कीमत पे मिलता है ये सब तुमको दिखाई पड़ गया है। जब तक तो सब अच्छा था बहुत खुशी की बात थी लेकिन कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आ जाते हैं वो उच्चाटन हो जाते लेकिन अर्जुन हम तुमको अभी उसका पात्र नहीं समझते हु? तुम्हारी इच्छा होना एक चीज है हमारे दृष्टिकोण से यह प्रमाण होना कि तुम पात्र हो गए हो यह दूसरी चीज है हनुमान चालीसा की भाषा में पता गोस्वामी जी क्या कहते बोलते हैं इसका मन रूपी शीशा साफ नहीं है भैया जी इच्छा तो हो गई है मन मुकुर सुधारी अभी तुमको मन रूपी शीशे को साफ करना है और जब अगर तुम्हारे मन के अंदर ये शीशा साफ हो जाएगा अर्जुन केवल तब तुम्हारे हृदय में ही भगवान बैठे हुए हैं और जब तक मन रूपी शीशा साफ नहीं होगा तो दिखेंगे ही नहीं तो मन रूपी शीशे को साफ करने की जरूरत है भगवान बोलते हैं अर्जुन इन्हीं परिस्थितियों में रहो यही चुनौतियों के मध्य में रहो यही कर्तव्यों के मध्य में रहो लेकिन अब तुम्हारी प्राथमिकता कुछ और होनी चाहिए जिस समय प्रारंभ में तुम इसी दुनिया के इस नाटक मंच पर विद्यमान थे तुम्हारी प्रेरणा थी नाम चौरत धन दौलत भोग यही सब तो अच्छा लगता गाना यही तो प्रेरणा थी भगवान बोलते हैं अर्जुन इसी परिस्थिति में अब तुम्हें एक भिन्न प्रेरणा हासिल अगर तुमको मन रूपी शीशे को साफ करना है तो अगर गुरु के चरण रज का तुमको सही में उपयोग करना है तो अपने परिकर्म के क्षेत्र से दूर मत जाना है इमीजिएटली जब जब तुम यहां पे किसी भी परिस्थिति में रहते हो जब बहुत ही अनुकूल होता है तो हर्षित हो जाते हैं जब प्रतिकूल होता है तो शोकाकुल हो जाते हैं तुम्हारे लिए परीक्षा का विषय यह है क्या ये दोनों परिस्थितियों को तुम ईश्वर का प्रसाद समझ के समत्व से शिरोधार्य करके उसको समता से स्वीकार कर सकते हो कि नहीं भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तुम ही कृपा करते हैं और तुमको पता है जिस समय तुम्हारे जीवन के अंदर मुसीबतें आती हैं उस समय भी भगवान कृपा करते हैं ये बड़े गिरले लोग जानते हैं और क्योंकि ये नहीं जानते हैं इसीलिए लोग जो है ना बोलते भगवान अभी आपकी कृपा नहीं हुई किस दिन कृपा होगी भगवान अभी तो लॉटरी तो खुली नहीं भगवान क्या फायदा हुआ इतना पाठ करा इतना तीरथ करा इतना नाम लिया भगवान बीमारी और ये और वो ये समस्या वो समस्या की बीमारी भी नहीं ठीक हुई भगवान मार पाठ कर करके माला फेर फेर के थक गए धक्की प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हुआ है शायद ये जो अनेकों बाहर के कष्ट हैं कुंती माता का आपको दर्शन पता है कुंती माता जी भगवान से नहीं बोलती थी भगवान कृपा करना ती माता जी की प्रार्थना ये थी भगवान थोड़ी सी कष्ट और देना भगवान बोलते हैं बड़ी विचित्र हो माता जी आप कष्ट मांगते बोलते भगवान हम इसी लायक जब जब कष्ट होता है तो परम भक्त बन जाते हैं भगवान हे राम हे प्रभु हे महादेव राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और जहां हम मुसीबत खत्म कर देते हैं कम कम कम कम कम कम तो राम और काम की तरफ मुड़ने में तुमको ये मुसीबतें काम आती है बेटा और देखो जिस समय तुम्हारे को तो जीवन में कष्ट आता है वो जो निपटा नहीं जाता है हमारा अभिमान किसी काम के ही नहीं है कोकट में हवा में थे कुछ काम ही नहीं आ रहा है अभिमान खत्म होता है गहराई से चिंतन होता है एकाग्रता हो जाती है शरणा हो जाती है दस से पूछने के लिए चले जाते हो शास्त्र खोल के भी खोजते हो कि भगवान ने क्या करा होगा इस समय शोध होता है चिंतन होता है ध्यान होता है शरणागति होती है एकाग्रता होती है सूक्ष्मता होती है दृढ़िमानता होती है ये सब चीजें केवल भैया कष्टों में तो होती हैं, कष्टों में कृपा आती है इसीलिए जीवन में जिस समय ये पाठ सीख लो कि जब हमको अच्छी परिस्थितियां आती हैं तो हनुमान जी से सीखो कोई बहुत आदर दे रहा हो भगवान श्री राम भी उनको जो है स्तुति कर रहे हैं वंदना कर रहे हैं हे हनुमान जी क्या करा था आपने अद्भुत चमत्कार कैसे करके आए अकेले रावण के दुर्ग में गए और सबकी नानियां दिला दी हमको सब रिपोर्टें मिल रही है वहां लोगों को सवेरे सवेरे रात में भी केवल हनुमान जी के सपने आ रहे हैं महिलाओं के गर्भ गिर रहे हैं रावण का तो सब पोल खुल गया <coughs> उनका भाई यहां पे आज जो है वो ले आए साध में अंदर के भी रहस्य पता लग गए सीता जी को भी है पूरा नई जान मिल गई जीवनदार मिल गया उनको अनेको योदा खत्म करके आ गए मनोवैज्ञानिक रूप से तो विजय हमारी स्थापित ही हो गई है कैसे करके आई है हनुमान जी कितना भगवान से आदर छोटे मोटो से तो छोटो भैया भगवान श्री राम आदर कर रहे लेकिन हनुमान जी तो मन मुकुर सुधार के शिरो बिल्कुल शिरोमणि है उनके मन के अंदर कोई अभिमान नहीं होता है ऐसा नहीं मुंह छो पे ताव दिया दाए बाएं ने फोटो की जो फोटो की जो जल्दी से वीडियो तो ले लो वीडियो समय भगवान ने बोला ये डायलॉग भी आना चाहिए हे वीडियोग्राफर ये मोमेंट खत्म नहीं होना चाहिए भगवान ने स्तुति करी भूरी भूरी और ऐसा नहीं है वो राह चलते किसी को भी स्तुति करते थे भैया पूरी रामायण में ऐसी वंदना स्तुति ऐसे शब्द किसी के लिए नहीं प्रयोग हुए हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जिनको राम जी सीता जी लक्ष्मण जी भरत जी सब लोगों का ऐसा जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है सीता जी ने अगर किसी को पुत्र कहकर बुलाया है वो केवल हनुमान जी जो आगे उनके पुत्र हुए वो उनको छोड़ के भरत जी को तो जीवन दान मिल गया था लक्ष्मण जी को तो क्या जीवन दान मिला था वो तो सब ऋणी थे भगवान राम बोलते हैं कि हम तुम्हारे ऋणी हैं हनुमान जिसका मन निर्मल होता है रिया जो राग द्वेष से द्वेश होता है जिसको बाहर की अनुकूलता से सुख नहीं प्राप्त होता है जो अभिमान को दूर रखने के लिए सचेत होता है सजग होता है वो चरणों में गिर गए उसने भगवान हमारी रक्षा कर ली रावण के वहां जाके रक्षा करने की बात नहीं आई थी बोला तुम्हारी अज्जी की तजी वहां पर हमको किससे डरे डर हो तो तुम्हारे तुमको डर लगना चाहिए रावण तो डर गया था उन्होंने पूछा ही था आखिर तुम्हारे पीछे कौन है यार तुमको पता नहीं हमारे बारे में पता पता नहीं है उसने तो सब पता है यार तुम्हारे बारे में तुम वही हो ना जिसको बाली ने का में, में के चारों तरफ घुमा दिया था वही है सहस्त्र बाहू ने अपने बच्चों को खिलौने की तरह से तुमको लटका के पैर मारा कर वही रावण हो हंस के टाला किसी तरीके से किसी ने सुना नहीं है डरे तो वो थे इनके अंदर तो नामो निशान डर का नहीं था वो हनुमान जी जो निर्भीक होकर वहां पे खड़े हुए थे वो इनसे बोलते हैं प्रभु हमारी रक्षा करिए किससे रक्षा करें तीनों लोगों को जीतने वाले रावण को तुम नानी याद दिला के आ रहे हैं तुमको किससे डर लग रहा है भगवान तो हमको तो केवल अपने अभिमान से डर हमको कोई आप जैसा अगर स्तुति करने लगे तारीफ करने लगे तो स्तर हमारा फिरने की संभावना होती है भगवान हम इसी दुनिया में अभिमान को दूर रख के जीना ही अपनी साधना है। समझते हैं यही गुरु के चरण रज हमको आशीर्वाद और प्रसाद देते हैं अनेकों जीवन के अंदर उपलब्धियां संभावना होती हैं जहां पर अभिमान की उत्पत्ति की संभावना बढ़ जाती है तब अपने गुरु के चरण रंज उससे अपने मन को साफ करो और कई कर बार यहां पर जीवन की परिस्थितियां आपको तोड़ देती हैं, क्रोधित कर देती है शोकाकुल कर देती उस समय भी गुरुचूरण गुरुचूरण कौन सा है ये गुरुचूरण बनता है गुरु जी के चरणों की धूली से वही चरण रज से इसका स्मरण करो देखो इसमें भी भगवान को शिक्षा दे रहे हैं टूटने की कोई जरूरत नहीं जो जीवन में कष्ट आते हैं उस समय याद रखो अगर अंधेरा बहुत घना है तो सूर्य उदय बिल्कुल निकट है अब ज्यादा अंधेरा घना तो हो ही नहीं सकता है अंधकार के बाद तो प्रकाश ही होता है यहां पे जैसे हमारे सुख आके चले जाते हैं दुख भी आके चले जाते हैं थोड़ा धीरज रखो सब चीजें आगमा पाइनो, नो अनित्या ताम स्थिति क्षस्व भारत हे भारत थोड़े उतार चढ़ाव को सहना सीखो सब समस्याएं चली जाएंगी हम इन कष्टों के माध्यम से भी तुमको कुछ कृपा दे रहे थे देखिए गुरु की चरण की ढोली कैसे हमारे मन को साफ कर देती है? जहां यह स्मरण हुआ कि इस मुसीबत में भी कोई कृपा थी एक नई जान आ जाती है नई आशा की किरण जग जाती है और हमारे राग और द्वेष रूपी मलिनता मलिनता मन के अंदर कोई और धूली नहीं होती है मन की मलिनता केवल राग द्वेशात्मक होती है और अगर आपने अपने मन के राग और द्वेशों को जीता इसको बोलते हैं योगी बन जाना तस्माद योगी भवा अर्जुना हे अर्जुन योगी बन के जियो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय ततो युद्धाय युद्ध स्व नहीं पापों में वापसी सी अगर तुम्हारे मन के अंदर ऐसा समत्व ये योग विद्यमान रहता है दुनिया की कोई चीज तुमको कष्ट नहीं। कभी ना विमान आएगा ना राग होगा ना द्वेश होगा सब खत्म हो जाएगा कमल की फूल की तरह तुम रहा रहोगे और जिस दिन तुम्हारे जीवन के अंदर ये राग द्वेश रूपी मलिनताए गुरु के चरण रज से बार बार मन मुकुर सुधारी मन रूपी शीशे को साफ करते जाओ हमारे जीवन का लक्ष्य कोई बाहर की वस्तुओं का अर्जन नहीं होता है सब छोड़ के चले जाना है जीवन का लक्ष्य होता है अपने मन रूपी मुकुर को साफ करना सदैव ये देखिए कितना मन निर्मल हुआ है कितने चीजों से आप संग हुए कैसी जीवन की भिन्न भिन्न चुनौतियों में आप शांत और सम प्रसन्न असंग इनमें ईश्वर का प्रसाद देखते हुए आप खड़े रह पाते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार एक बार ये मन रूपी मुकुर को साफ करके बरना रघुवर विमल जसु जो गायक फल चार फिर हम रघुवर के विमल यश का अब देखो वो यश तो विमल है और मन में अगर मल है तो मल जो है वो विमल चीज को देखने के लिए हमको समर्थी नहीं समर्थनी देता आंखों में धूल है आपके और ये शीशे की तरह साफ कोई हीरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारे जैसे कोई चश्मे वाले अगर उनके चश्मों में धूल वूल हो तो हीरे की क्या सुंदरता देखे बोले भाई चश्मा साफ करो महाराज तब हीरा देखो है? वही गोस्वामी जी बोलते भैया मन रूपी शीशा साफ करो तब यहां रघुवर के विमल यश का गुणगान चालू करें हम बहुत सुंदर चीज है बहुत अद्भुत सा श्री गणेश है लेकिन यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसके ऊपर हम आपको मात्र भी प्रश्न देंगे और चिंतन हम अगली बार करेंगे कि हनुमान चालीसा का प्रारंभ हो रहा है ये राम चालीसा नहीं बोल रहे भैया ध्यान रखना हनुमान चालीसा है और गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि आप अपने मन रूपी मुकुर को साफ कर लोगे तो बर रघुवर विमल यश हम रघुवर के विमल यश का गुणगान करेंगे क्या महाराज जी आप अपना संकल्प भूल गए क्या पूजा के प्रारंभ में संकल्प करते हैं सुबह शोभ ने मुहूर्त आते ब्रह्मण आदित ये पर मन मन करे ऐसे ऐसे शुभ दिन शुभ काल और ये फलाने व्यक्ति ये गोत्र वाले हम और ये पूजा करने जा रहे हैं संकल्प में लक्ष्य स्पष्ट करना पड़ता है कार्य निर्धारित करना पड़ता है तब प्रवृत्त होना चाहिए तो इन्होंने संकल्प लिया था हनुमान चालीसा लिखेंगे और क्या बोल रहे राम जी के गुणगान कर अरे महाराज जी फिर राम चालीसा बोल देते ना हनुमान चालीसा में आज ये क्या गड़बड़ कर गए आज इतने भगत हैं राम जी के कि हनुमान चालीसा बोलने के समय भी <coughs> क्या मात्र जवान स्लिप कर गए क्या कुछ हम ऐसा समझे हनुमान जी का आप यश को गुणगान गाओ ना भक्ति संप्रदाय में तो ये होता है भैया कि राम जी का नहीं राम के दास का वर्णन करना पड़ता है हु? रामते अधिक राम करदासा राम से भी महान होते उनके दास उनकी सेवा करो राम जी तक पहुंचना भी कोई आसान नहीं है वो तो केदारनाथ है अमरनाथ है वो वहां तक सबकी थोड़ी बस पहुंचते हैं आप तो यहाँ पे हमारे महादेव जी के पास आ जाओ हनुमान मंदिर में चले जाओ हनुमान हा? जी से प्रारंभ करो तो क्या हम ये समझे कि गोस्वामी जी की केवल अपनी राम भक्ति के वजह से कलम थोड़ी स्लिप कर गई क्या बर नहु रघुवर बिमल जस रघुवर के बिमल यश कैसे गुण गांगा अगर तो भी हम धीमे धीमे पहुंचेंगे जरूर जाएंगे राम जी की सेवा भक्ति हम हनुमान जी की करेंगे तभी तो जाएंगे वहां पर हनुमान जी संत रूपा है संत का जो आश्रय लेता है वो भगवान के पास कभी नहीं पहुंचता है तो महाराज जी हनुमान जी की जरा हमको गुणगान ना महाराज बड़ा अच्छा लगता है उनकी सेवा उनकी शरणागति उनकी वाणी उनका बल उनका पावर पौरोन के रोमांच होने लगता है प्रेरणा होने लगती है ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं जी आप तो सीधे राम जी के ऊपर जम कर मैट्रिक से चालू करें ना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बाद में करेंगे तो राम जी का वर्णन क्यों करा उन्होंने संकल्प ऐसा क्यों लिया अन्य प्रश्न उठा रहे हैं क्योंकि इसमें रहस्य है और अगर हम वो भी रहस्य बताने लगेंगे तो फिर आपको आज जगराता करना पड़ेगा राज्य को तो वो हम रहस्य आपको आज नहीं बताएंगे ये हम लोग अगले महीने जो हम लोगों का महीने का अंतिम कार्यक्रम होगा रविवार को अंतिम रविवार अगले महीने का उसमें पुनः ऐसा सत्संग होएगा फिर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस महीने भर आप चिंतन करिए शोध करिए पूछिए दूसरे से गोस्वामी जी ने क्यों करा होगा भैया हनुमान चालीसा लिखते वो तो ठीक है वृंदावन गए थे वहां पे वृंदावन गए थे तो वहां कृष्ण भगवान थे मुरली लिए खड़े हुए थे गोस्वामी जी पूछते धनुषान कहा धनुषान के बांस भी लेते कैसे खड़े हुआ तो राम की भक्ति है इसीलिए वहां पर हो राम जी को देखते हैं लेकिन हनुमान चालीसा राम भक्त की चालीसा उसमें उन्होंने क्यों कहा बर रघुबर विमल जसूर जो दायक फल चाह चार फल होते हैं सब के सब मिल जाएंगे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है चार फल और हर मनुष्य को जीवन में मनुष्य शरीर धारण करा है अर्थ की प्राप्ति अनेकों मनोकामना की पूर्ति धर्म को आधार बना के पूर्ति और अंततः मुक्त तो होके जाओ यहां से ये चार पुरुषार्थ सिद्ध करने चाहिए ये सब पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी अगर आप अपने मन रूपी मुकुर को साफ करके राम जी का गुणगान गाओगे हा? राम जी का क्या हनुमान जी का हनुमान जी, जी, जी की राम जी अब ये धर्म संकट आप एक महीने के लिए आप निपटो की राम जी की हनुमान जी फिर तो हम लोग अगले महीने इस रहस्य के बारे में आपको बताएंगे बड़ा गुस्सा रहस्य बड़ा सुंदर रहस्य है जो हमको भी अपने संतों से गुरुदेव से रहस्य मिले तो आपको अगले महीने बताएंगे और राम जी के थोड़े नाम का संकीर्तन करेंगे हनुमान जी की आरती करेंगे और फिर हम लोग थोड़ा प्रसाद लेके सब लोग यहां से प्रस्थान करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय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 की जय जरा सब लोग बोल रहे तुम पेट खाली है सबका गया बोलो श्या रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान जय बोलो भई सर्व संग पार्वती हर महान गंगा मैया की जय